प्रश्नोत्तर मणिमाना साधन प्रश्न मनुष्य जीवन में साधन का आरंभ कब से होता है उत्तर जब मनुष्य संसार से संतप्त हो जाता है और विचार करता है तब साधन आरंभ होता है तात्पर्य है कि जब मनुष्य को संसार से सुख नहीं मिलता शांति नहीं मिलती तब वह संसार से निराश हो जाता है उसके भीतर पुथल पुथल मस्ती है और यह विचार होता है कि मुझे वह सुख चाहिए जिसमें दुख ना हो वह जीवन चाहिए जिसमें मृत्यु ना हो वह पद चाहिए जिसमें पतन ना हो मैं नित्य सुख के बिना नहीं रह सकता ऐसा विचार होने पर वह साधन में लग जाता है प्रश्न हमारा साधन आगे बढ़ रहा है या नहीं इसकी पहचान कैसे करें उत्तर जितना संसार में आकर्षण कम हुआ है और भगवान में आकर्षण अधिक हुआ है उतना ही हम साधन में आगे बढ़े हैं साधन में आगे बढ़ने पर व्यवहार में राग बेस कम होते हैं चित्त में शांति प्रसन्नता रहती है सांसारिक लाभ हानि में हर शोक कम होते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भजन सत्संग आदि तो वे करें जो पाप करते हैं हम पाप करते ही नहीं फिर भजन क्यों करें मन साफ़ होना चाहिए मन चंगा तो कठौती में गंगा पाठ पूजा करने से क्या डाल उत्तर उनको यह कहना चाहिए कि संपूर्ण पापों का मूल कामना तो आपके भीतर है ही काम ऐसा क्रोध ऐसा फिर आप पापों से रहित कैसे हुए भोग भोगना और संग्रह करना असली पाप है इन दोनों के सिवाय आप क्या करते हो सिवाय कामना के और मन में क्या है कामना मन में है तो फिर मन चंगा कैसे जो पाठ पूजन संध्या बंधन आदि कुछ नहीं करता उसमें और पशुओं में फर्क क्या हुआ पशु मुँह भी नहीं धोते अशुद्धि रोज आती है इसलिए रोज़ शौच स्नान करना पड़ता है रोज बर्तन माँजने पड़ते हैं मनुष्य प्रतिदिन जो क्रियाएँ करता है उनसे दोष आता ही है सर्वारंभा दोषिण धूमे नागि रिवाजार इस दोष की शुद्धि के लिए प्रतिदिन पाठ पूजा भजन ध्यान आदि करना आवश्यक है मन साफ होना चाहिए पूजा पाठ करने से क्या लाभ ऐसी बातें तभी पैदा होती है जब मन मैदा होता है अगर मन साफ हो तो शास्त्र विरुद्ध कार्य हो ही नहीं सकता अगर मन में शास्त्र विरुद्ध बात पैदा होती है तो यह मन की मदीनता का प्रमाण है प्रश्न जब ध्यान आदि साधन स्वयं तक तो पहुँचते नहीं फिर उनको करने की सार्थकता क्या है उत्तर जब ध्यान आदि से विवेक का विकास होता है भगवान की सम्मुखता होती है अंतःकरण में पारमार्थिक रुचि पैदा होती है और संसार का महत्व तो कम होता है ऐसा होने पर संसार से संबंध में और भगवान में प्रेम हो जाता है प्रश्न भजन करना क्या है प्रश्न तो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो जप चिंतन स्वाध्याय विचार आदि किया जाए यह भजन है भगवान में प्रियता होना भगवान के सम्मुख होना भी भजन है और संसार से विमुख होना भी भजन है केवल क्रिया से भजन नहीं होता प्रत्युत उसमें भगवान का संबंध होने से भजन होता है प्रश्न साधन का स्वरूप क्या है उत्तर साधन का स्वरूप है परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता प्रश्न असाधन क्या है उत्तर जो मिला है और जो बिछुड़ जाएगा उसको अपना मानना और जो मिलने बिछुड़ने वाला नहीं है उसको अपना ना मानना असाधन है प्रश्न साधनजन्य सात्विक सुख का भोग करना क्या है उत्तर उसमें संतोष करना पारमार्थिक उन्नति तो सहायक है पर उस उन्नति में संतोष करना बाधक है संतोष करने से साधन आगे साधन आगे नहीं बढ़ता उसमें रुकावट आ जाती है प्रश्न चेतन ने भूल से जड़ के साथ तादाद किया है तो इस भूल को मिटाने की जो साधना होगी वह भी चेतन को ही करनी पड़ेगी जब चेतन साधना करेगा तो फिर वह अकर्ता कैसे माना जाएगा उत्तर तो भूल अज्ञान अनादि है चेतन ने भूल की नहीं है साधन का कर्ता वही है जो अहंकार विमूढ़ात्मा है अर्थात जिसने शरीर से तादात्मक कर रखा है वास्तव में भूल किसी साधन से नहीं मिटती माने हुई भूल न मानने से मिट जाती है कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति पहले तो खूब भजन, नाम जप आदि करता था पर बाद में उसने सब छोड़ दिया इसका क्या कारण है इसका कारण है कामना जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं तब भजन करना छोड़ देते हैं कारण कि कामना वाले व्यक्ति के लिए भगवान साथ नहीं है प्रत्युत केवल कामना पूर्ति का साधन है इसलिए गीता ने कामना के त्याग पर विशेष जोर दिया है ऐसे व्यक्ति को भक्तों की कथाएं सुननी चाहिए कोई मनुष्य यह निर्णय न कर सके कि मैं किसको इष्ट मांगूँ कौन सा साधन करूँ तो वह क्या करें उत्तर अपना आग्रह छोड़कर रात दिन नाम जप करना शुरू कर दे उसमें कुछ देरी तो लगेगी पर मार्ग मिल जाएगा प्रश्न लोगों की प्रायः यह दूधा रहती है कि महिमा सुन सुन कर वे अनेक देवी देवताओं की उपासना शुरू कर देते हैं पर बाद में उसको छोड़ना चाहते हुए भी इस डर से नहीं छोड़ पाते कि कोई देवता नाराज न हो जाए कोई नुकसान न हो जाए ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए उत्तर उपासना छोड़ने से देवी देवता नाराज नहीं होते क्योंकि उनमें हमारी तरह राग द्वेश नहीं होते इसका कारण यह है कि मूल में उपास्य तत्व एक ही है जैसे शरीर के अंग अनेक होने पर भी शरीर एक है ऐसे ही अनेक देवी देवता होने पर भी तत्व एक ही है साधक का उपास्य देव एक ही होना चाहिए अनेक उपास्य देव होने से एक निष्ठा नहीं होगी और एक निष्ठा ना होने से सिद्धि नहीं मिलेगी प्रश्न संतों से दो प्रकार की बात सुनने को मिलती है पहली अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर साधन में लग जाए और दूसरी सब साधन दूसरे के कल्याण के लिए ही करें दोनों बातों का सामंजस्य कैसे बैठेगा ये दो तो भेद साधक के स्वभाव के अनुसार है खास बात है कल्याण के उद्देश्य से खुद भी लगे और दूसरों को भी लगाए स्मरत स्मारयंत प्रश्न विवाह आदि होने पर जैसे सांसारिक संबंध की स्वीकृति सुग, सुगमता से हो जाती है ऐसे भगवत संबंध की स्वीकृति सुगमता से क्यों नहीं होती उत्तर इसका कारण है कि हमने अपने को शरीर मान रखा है यदि अपने को शरीर नहीं मानते तो भगवत संबंध की स्वीकृति भी सुगमता से हो जाती प्रश्न हम साधन करते हैं फिर जल्दी सफलता क्यों नहीं मिल रही है उत्तर जल्दी सफलता चाहना भी भोग है हमें तो बस साधन करते रहना है जल्दी सफलता मिल जाए इस तरफ ध्यान को ही नहीं ही नहीं देना चाहिए जल्दी सिद्धि प्राप्त करके पीछे करेंगे क्या काम तो यही करेंगे